ओ स्थापकाय चर्म सेधर्मस्विणे रामकृष्णायते नमः पूजने स्वामी ब्रह्मस्थानंदी महाराज पूजने स्वामी शांतात्माननंदजी महाराज तथा उपस्थित सभी भक्तवृंद आप सभी दिल्ली के विद्वान श्रोता है इस विषय पर आप लोगों ने पहले भी बहुत कुछ सुना होगा क्योंकि बहुत बड़े बड़े स्वामी जी लोग यहाँ पर आकर अपने व्याख्यान दिए हैं। लेकिन उसी विषय पर और सुनने में कोई हर्ज नहीं क्योंकि जब हम बार बार सुनते हैं तभी हमारे मन में एक अच्छे संस्कार पड़ते हैं और हम करने के लिए प्रेरित होते हैं तो स्वामी जी ने बहुत ही अच्छा विषय रखा है जो कि बहुत प्रैक्टिकल है और उसके माध्यम से हमें आगे बढ़ना है क्योंकि वो तो हमें करना ही है इसलिए सेवा जो विषय है बहुत बड़ा विषय है लेकिन इस विषय के बारे में हमारे पास जो भी समय है उसमें कुछ पॉइंट्स मैं आपके सामने रख सकता हूं ताकि हमें जीवन में अपने धेय की तरफ अग्रसर होने के लिए कुछ सहायता मिल सके तो हम सेवा क्यों करें? पहले तो कि हम सेवा क्यों करें? क्योंकि ये सेवा करे बिना हम रह नहीं सकते हैं। ऐसी कोई भी व्यक्ति नहीं है कि जो काम नहीं कर सकती सब समय हम काम में ही लगे हैं, कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं और हमें करना ही पड़ेगा कभी कभी यहाँ पर ऐसे प्रोग्राम होते हैं, आप जानते हैं कि प्रोग्राम होने के बाद में आप अपने दोस्त को रिश्तेदार को आप कहते है की चलो मठ में अच्छा कार्यक्रम है हम जाएंगे सुनेंगे तो वो क्या कहते कि अरे भाई मैं तो आना चाहता था लेकिन बहुत काम है फुर्सत ही नहीं मिली तो हमको फुर्सत मिलती ही नहीं सब समय काम लगा रहता है फिर हम सोचते हैं कि ये जो काम का एक झमेला है ये काम के इसमें इतने आम अटक गए हैं कि हम कुछ नहीं कर पाते जब एक बार निवृत्त हो जाएंगे बहुत समय मिलेगा और फिर उस समय हम ये सब करेंगे आध्यात्मिक जीवन के लिए जो कुछ भी करना है तो हम उस समय करेंगे ऐसा हम सोचते हैं। लेकिन जो भी हमारे पास एक साधन है जो एक माध्यम है कि जिसके माध्यम से हम आगे बढ़ सकते हैं अगर वही माध्यम को हम छोड़ देंगे क्योंकि हम तो छोड़ नहीं सकते लेकिन उस माध्यम हमारे पास है उसका किस प्रकार से उपयोग करना चाहिए अगर ये हम जानते ठीक तरह से क्योंकि कर्म छोड़ नहीं सकते रिटायर होने के बाद भी हम देखते है कि हम कर्म नहीं छोड़ सकते हमारे कर्म लगे ही रहते हैं उस समय हमें फुर्सत नहीं मिलती लेकिन जब भी हम कार्य कर रहे हैं जो भी कर्म कर रहे हैं अगर उसी कर्म को हम ठीक ठीक जान लेते कि कैसे करें तो वही कर्म हमारे लिए मुक्ति का कारण हो जाता है भगवदगीता में भगवान कहता है कहते हैं कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोग मनुष्य के बंधन का कारण कर्म ही है कर्म के बंधन से वो बंधा जाता है बाकी दूसरा कोई उसे बांधता नहीं है स्वयं अपने कर्म से ही ये इंसान स्वयं को बांध देता है लेकिन वही कर्म अगर वो जाने की कैसे करे बुद्धा युक्त दयापार्थ कर्मबंध प्रहा तो वही अगर बुद्धि लगाकर वो कर्म करे स्वामी जी कहते कि सीक्रेट ऑफ वर्क अगर हम उस कुशलता से करते हैं तो वही कर्म हम जो करते हैं वही कर्म हमारे मुक्ति का भी कारण हो सकता है जो कर्मा में बांधता है वही हमें मुक्त कर सकता है इसलिए कर्म करना ही है कर्म से हमें छुटकारा नहीं है हम देखते कि बड़े बड़े महात्मा भी कर्म करते हुए देखते हैं हम स्वामी जी ने भी जाना था और भगवान कृष्ण अर्जुन को भी वही कहते हैं अर्जुन कृष्ण तो कर्म से भाग जाना चाहता था नहीं मैं ये कर्म नहीं करूंगा युद्ध नहीं करूंगा लेकिन भगवान को मालूम था कि ये कर्म के बिना रह नहीं सकता इसे कर्म करने ही पड़ेंगे तस्मात्त कौन ते युद्धा या, युद्ध या भगवान कहते है की अर्जुना अभी खड़ा हो जाओ युद्ध करो क्योंकि भगवान जानते थे कि ये इंसान कर्म किए बिना नहीं रह सकता न ही कश्चित क्षणमअी जातु तिषत अकर्मकृत कार्यते हवश कर्म सर्व प्रकृति जन गुणी ये जो प्रकृति के गुण हमें है रजोगुण तमोगुण सत्वगुण ये गुण हमें शांत बैठने नहीं देंगे हमें हर क्षण में कार्य में लगा तो हम नहीं भी करना चाहे तो भी हमें कार्य करना पड़ेगा स्वामी जी भी कहते थे कि मैं ये सब नहीं करूंगा ठाकुर जी कहते कि तुझे ये सब प्रचार करना पड़ेगा माँ का काम करना पड़ेगा तो साह जी कहते नहीं नहीं ये सब मैं नहीं करना चाहता हूँ तब ठाकुर जी ने कहा कि तेरी हड्डी भी करेगी तुझे ये करना ही पड़ेगा क्योंकि आदमी को काम करना ही पड़ता है काम से किसी का भी छुटकारा नहीं है एक हमारे लिए साधन है एक माध्यम है और जिसके वजह से हमें आगे बढ़ जाना है इसलिए ऐसा कभी नहीं सोचना है कि जो हमारे सब संसार में जो कुछ हम कर्म करते हैं तो सब कर्म हमारे बंधन के कारण है और इसलिए हमें कर्म छोड़ देना चाहिए आश्रम में जाके साधन भजन करना चाहिए ऐसे बीच बीच भीज में हमारे मन में जो प्रवृत्ति आती है उसको ही हमें दूर करना है क्योंकि हमारे लिए वो एक साधन है एक महाराष्ट्र में ऐसे कहानी कही जाती है कि एक बार एक राजा के पास में कुछ पंडित लोग गए तो राजा से प्रार्थना की कि राजा हमें कुछ धन चाहिए धन दे दो तो राजा ने बहुत सारा धन उन लोगों को दे दिया और धन देने के बाद में बोला कि देखो इस रास्ते में बहुत सारे चोर डकैत डाकू भी है उनसे तुम्हें बचना है तो एक तलवार और ढाल भी ले जाओ तो पंडित लोग तलवार ढाल लेकर निकल पड़े और रास्ते में ठीक चोर आ गए और चोर आने के बाद में उनको लूट लिया पैसा लेके सब भाग गए फिर वो लोग रोके चिल्लाते राजा के बाद साहब बोले कि राजा देखो क्या हुआ वो चोर आके सब लेके चले गए तो राजा ने बोले कहा अरे तुमको तो हमने उसी ढाल और तलवार दी थी तो कहते कि क्या करे एक हाथ हमारा ढाल से बन गया दूसरा तलवार से बन गया दोनों हाथ बन गए तो युद्ध कैसे करेंगे <laughs> जिसके लिए वो ढाल और तलवार दी थी वही उनके लिए बंधन हो गया वही वो उठा नहीं सके इसलिए जो कर्म भगवान ने हमें दिया है संसार पार करने के लिए अगर वो कर्म को अगर हम बंधन समझते बोझ समझते और कर्म ही छोड़ देना चाहते तो वैसा हो नहीं सकता हमें करना ही पड़ेगा भगवान को भी मालूम है कि हमें कर्म करना ही पड़ेगा सिर्फ हमारी दृष्टि बदलनी चाहिए कर्म बदलने की जरूरत नहीं है इसलिए आज का जो विषय दिया है कि सेवा हमारे कर्मों को हम सेवा में कैसे परिणत करें क्योंकि कर्म तो हम लोग करते हैं सभी करते हैं, अज्ञानी भी करता है ज्ञानी भी करता है तो कर्म करना कुछ खराब नहीं है लेकिन उसे थोड़ा जान लेना चाहिए कि कैसे करे इसलिए आज का जो विषय है सेवा योग तो हमारे कर्म को क्या हम सेवा में प्रेरणित कर सकते हैं अवश्य कर सकते हैं जब हम कर्म करते हैं तो हम देखते हैं कि खाली पैसे के लिए कर्म करते हैं अगर हमारे जीवन में पैसा यही एकमात्र धेय है तो फिर वो कर्म हमारे बंधन का कारण बनेगा लेकिन हमारे जीवन में पैसा केवल पैसा ही चाहिए ऐसा नहीं बल्कि हमारा जो कर्तव्य है उस कर्तव्य भावना से अगर हम कर्म करते हैं क्योंकि ये हमारा फर्ज है अगर एक डॉक्टर है तो उसे पेशेंट मरीज को ठीक करना उसका कर्तव्य है अगर वो पहले मरीज को देखता है पैसे की तरफ नहीं देखता वो अपना कर्तव्य करता है तो अवश्य उसकी उन्नति होगी प्रगति होगी ठाकुर जी के शिष्य हम लोग जानते हैं कि नागमहाशय थे और नागमहाशय भी गृहस्थ थे और वो तो डॉक्टर थे फिर वो उन्होंने तो प्रैक्टिस वगैरह छोड़ दी थी लेकिन एक बार एक बड़ा जमींदार था उसके घर में कोई बहुत बीमार था शायद उसकी बीवी या बहू बहुत ही बीमार थे और नागमाशे को बुलाया कि बचने की कोई आशा नहीं थी तब लास्ट रिसोर्ट चलो ये नागमाशे भी तो डॉक्टर है उनको बुला के देखेंगे तब तो नागमाशे गए जब भी उन्होंने छोड़ दी थी प्रैक्टिस गए कुछ औषध वगैरह देने के बाद में वो एकदम ठीक हो गई फिर वो मालदा जमींदार था वो बहुत प्रसन्न हुआ और उसके बदले में उन्हें बहुत सारा धन दिया लेकिन नागमाशय ने अपनी जो भी फीस, फीस थी जो भी वो दस रूपया पंद्रह रूपया बस उतना ही लिया बाकी का सब वापस कर दिया और जमींदार को लगा कि शायद मैंने कुछ कम दिया होगा इसलिए उन्होंने स्वीकार नहीं किया फिर भेजा लेकिन नागमाशय बोले नहीं मेरा जितना फीस था वो मैंने ले लिया ये ज्यादा सम्पत्ति की मुझे जरूरत नहीं है तो हम देखते की नागमाशय ने किस प्रकार से कर्म किया वो भी डॉक्टर थे उनको तो पेशेंट को ठीक करना था पैसे की तरफ उनका ख्याल नहीं था और हम देखते हैं कि मास्टर महाशय जब ठाकुर जी के पास आते हैं और ठाकुर जी की अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं, वो तो आत्महत्या करने जा रहे थे और जब सुनने के बाद में उन्हें लगता है कि अगर ये सब बातें मैं तो एक शिक्षक हूं और शिक्षक के नाते जो पढ़ाना मेरा कर्तव्य है और ज्ञान तो अर्जन करना है अगर ये मैं जो सुन रहा हूं ये सब बातें अगर मेरे विद्यार्थियों को मैं कहता अभी से अगर ये बातें मैं विद्यार्थियों को कहता तो मेरे जैसी उनकी हालत कभी नहीं होगी उन्हें आत्महत्या करने के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा क्योंकि मैं आत्महत्या करने के लिए जा रहा था और यह आने के बाद में मेरे विचार बदल गए यही विचार अगर मेरे स्टूडेंट्स को विद्यार्थियों को मैं दूंगा तो उनका भी भविष्य अच्छा हो जाएगा इस हिसाब से उन्होंने वो लिखना शुरू कर दिया क्योंकि कर्तव्य करना है तो कर्तव्य अच्छी तरह से भी करना है हमारे शास्त्र कहते हैं यदेव विद्या करोति श्रद्धया उपनिषदा तदेव भवति हम जो कुछ भी करते हो अगर हम डॉक्टर है तो हमें एक अच्छा डॉक्टर होना चाहिए अगर हम वकील है तो एक अच्छा वकील होना चाहिए कहते है अगर एक शिक्षक है तो उसे अच्छा शिक्षक होना चाहिए क्योंकि अगर उनके पास नॉलेज नहीं है उसके पास ज्ञान नहीं है तो, नहीं है, तो क्या देगा अध्यन तिमरा दश्य ध्यानांजन शलाकाया चक्ष उन्मिलित ये न वो तो अज्ञान दूर करने के लिए ज्ञानंजन देना पड़ेगा तो मास्टर को लगा की ये मेरा कर्तव्य है कि मैं जो भी अच्छी बातें सुन रहा हूँ ये मेरे विद्यार्थियों को मिलनी चाहिए और उसके इसके लिए मास्टर माशे को लड़के भगाने वाला मास्टर कहते थे क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी ठाकुर जी के पास आके बाद में हम देखते हैं उनका जीवन परिवर्तित हो गया ठाकुर भी बीच बीच में उनके स्कूल में जाते थे और बच्चों को देखते थे कैसे बच्चे तो यही उन्होंने किया और ये अपना कर्तव्य समझ के किया लेकिन आज देखिए की रामकृष्ण वचा मृत से सारी दुनिया को सुख और शांति मिल रही अगर उन्होंने वो अपना कर्तव्य समझकर नहीं किया होता तो इतना बड़ा जो अमृत है जो वचनामृत हम लोगों को प्राप्त नहीं होता था तो मास्टर महाशय ने उस प्रकार से उस दृष्टि से वो कर्म किया कि ये मेरा कर्तव्य है ये मुझे करना चाहिए और मथुर बाबू भी हम देखते है तो ठाकुर जी की इतना सेवा की और ठाकुर जी ने उसे सब कर्म में लगा दिया भगवान की भी सेवा करना है साधु की भी सेवा करना है जो वहाँ गरीब है उनके भी सेवा करना है तो ये जो सेवा का आदर्श है ठाकुर जी ने हमारे सामने रख दिया किस प्रकार से उन्होंने सबको काम में लगा दिया रामचंद्र दफ्तर डॉक्टर थे लेकिन बहुत कंजूस थे पैसा खर्चा नहीं करते थे ठाकुर जी को लगा कि अरे ये तो डॉक्टर है लेकिन पैसे तो अच्छे काम में लगाता नहीं इसलिए उनके ऊपर भक्तों की सेवा करने का दायित्व दिया और हम जानते है कि उन्होंने काकुर गाछी में एक जमीन ली वहां पर सत्संग करते थे और सभी भक्तों को पहले तो खिलाने में राज्य नहीं थे लेकिन उसके बाद में सब भक्तों को वहां बुलाने के बाद उनको खाना वाना सब देते थे तो उनका जो दृष्टिकोण था विशाल कर दिया तो यही अगर हमारा जो कर्तव्य है हम, हम हमें तो करना ही है लेकिन उस हम सेवा भाव से करते अगर हमारे कर्तव्य बुद्धि से करते कि ये हमारा कर्तव्य है तो हम अवश्य आगे बढ़ेंगे हम जहां है वहां से नीचे कभी नहीं जाएंगे उससे आगे ही उठेंगे ऊपर ही उठेंगे हम लोग नीचे नहीं जाएंगे लेकिन ये तो हमारे सेवा भाव का एक पहला भाग हो गया क्योंकि सेवा करना है उसका पुण्य मिलेगा लेकिन सेवा करना है सिर्फ सेवा करना है करते बुद्धि से करना है इतना ही आध्यात्मिक साधकों के लिए पर्याप्त नहीं है क्योंकि हम देखते हैं कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर भी तो सेवा करते थे उन्होंने कितनी सारी गरीबों की सेवा की विद्यार्थियों की सेवा की लेकिन सेवा करने के बावजूद भी हम देखते है कि वो भगवान को नहीं मानते थे ठाकुर जी वहां गए उनको बहुत सारा उपदेश किया और बोले कि तुम जो कर रहे हो ठीक है ये सत्यभुन की वजह से तुम अच्छे कर्म कर रहे हो लेकिन अगर इस कर्म तुम अनासक्ति से कर सको तो इसका तुम्हें लाभ होगा तो वो तो कहते थे विद्यासागर जी कि मैं तो भगवान वगैरह सब कुछ नहीं मानता है खाली अच्छे कर्म करना यही मैं मानता हूँ वो तो एक अच्छे इंसान बनने के लिए ठीक है क्योंकि उससे तो उन्नति होगी प्रगति होगी ठाकुर जी कहते थे कि देखो विद्यासागर को मैंने आने के लिए बोला था वो बोला था कि मैं आऊंगा लेकिन आया नहीं यही फर्क है यह साधु में और पंडित में उन्हें तो वचन दिया था कि अवश्य आऊंगा लेकिन वो आया नहीं वही पंडित है और अगर दो तीन बार यह आता तो उसका सब ठीक हो जाता क्योंकि वो भगवान को मानने लगता है जैसे केशव चंद्र सेन माँ को मानने लगे लेकिन विद्यासागर गए नहीं वो तो अच्छे इंसान बने लेकिन आध्यात्मिक उन्नति के लिए जो चाहिए हम देखते हैं कि उनका उनमें अभाव था क्योंकि जीवन में कोई धेय नहीं था अगर हमारे जीवन में ध्येय नहीं है आदर्श नहीं है अच्छे काम करेंगे तो हमें पुण्यकर्म मिलेगा अच्छा जन्म मिलेगा लेकिन आध्यात्मिक उन्नति होने के लिए हमारे जीवन में ध्येय चाहिए इसलिए हमारा जो कर्म है जो सेवा है इसे हम पूजा में कैसे परिणत करें स्वामी जी जो कहते है की वर्क इज वर्षी तो अगर हम पूजा में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो अवश्य वही कर्म हमें हमारे जीवन का जो अंतिम ध्येय है जो हम पाना चाहते हैं, वह अवश्य हमें मिल जाता है यह कर्म करने के पूजा करने के दो माध्यम हमें भगवान ने कहे है की गीता में भगवान कहते है लोके द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानद ज्ञान योगे न कर्म कर्मयोगे न योगी नाम दो प्रकार की निष्ठा होती है और हम देखते हैं कि भगवान श्री राम कृष्ण देव ठाकुर जी माँ स्वामी जी इन्होंने भी यही दोनों प्रकार का आदर्श हमारे सामने रखा है तो दो प्रकार के निष्ठा है एक ज्ञान निष्ठा और कर्म निष्ठा तो ज्ञान निष्ठा और कर्मनिष्ठा ही हमें स्वामी जी ने और ठाकुर जी ने बताया है क्या बताया भगवान गीता में कहते है कि कर्म तुम्हें करना है कैसे करना है अभ्यास असमर्थ हो सी अगर तुम साधन वजन नहीं कर सकते हो बहुत समय हमारा यही प्रॉब्लम होता है कि हम ध्यान जब करना चाहते हैं, लेकिन हमारा उसमें मन नहीं लगता और हमारी ये जो समस्या है कि हमारा मन चंचल है हमारा मन काम में नहीं लगता हम ध्यान जब करना चाहते हैं, लेकिन मन हमारे कंट्रोल में नहीं आता ये तो सभी की समस्या है भगवान ने गीता में जब कहा है कि अभ्यास न वैराग्य न चीय थे अभ्यास और वैराग्य के द्वारा मन को संयमित किया जा सकता है लेकिन फिर भी ये मन चंचल है वो एकाग्र नहीं होता उसके लिए फिर कोई रास्ता नहीं क्या अगर हमारे लिए वो मार्ग ठीक नहीं है उस मार्ग से हम भगवान को पा नहीं सकते हमारा मन बहुत चंचल है तो कर नहीं सकते तो भगवान कहते कि ठीक है कोई बात नहीं अगर तुम अभ्यास करके मन एकाग्र करके मेरा चिंतन तुम नहीं कर सकते हो तुम असमर्थ हो अभ्यास पे असमर्थ हो सी तो क्या करो फिर मत कर्म परमो भव तो भगवान कहते कि मेरा कर्म करो मत कर्म लेकिन मेरा कर्म करो लेकिन कैसा करो परमो भव मुझे ही अपने जीवन का ध्यय समझकर। अगर भगवान को हम अपने जीवन का ध्यय समझते हैं, और उनके लिए कर्म करते हैं, तो कर्म हमारे बंधन के कारण नहीं होते क्योंकि जब हम भगवान के लिए कर्म करते हैं, तो हमारा जो एक क्षूद्र अहकार है हमारा जो ये स्वार्थ है ये उस कर्म में नहीं रहता क्योंकि अगर भगवान ने इस सृष्टि का निर्माण किया है अगर भगवान इसको चलाते है और भगवान ही इसका विनाश करेंगे तो फिर सृष्टि भगवान की है और कार्य भगवान कर रहे हैं खाली उनका कार्य करने के लिए हमें उन्होंने चुना है जैसे कि अर्जुन कहता है कि निमित्त मातरम भवसव्य साक्ष भगवान कहते हैं अर्जुन को कि तुम तो खाली निमित्त हो मैंने तो इस कौरवों का तो नाश कर दिया है वो तो सब मर चुके हैं तुम क्यों तुम क्या मारने वाले हो भगवान तो उनका काम किसी के माध्यम से भी कर सकते है लेकिन उनका हमें एक निमित्त बनना है भगवान का जो कार्य है उनके लिए जो हमारे ऊपर जो दायित्व भगवान ने दिया है उस दायित्व को हमको निभाना है इसलिए जब हम भगवान का कार्य करते हैं, तो हमारे अंदर मैं और मेरा भाव नहीं रहता हम सब समझते हैं कि ये मेरा परिवार नहीं है ये मेरा घर नहीं है मेरा कुछ भी नहीं है जो कुछ भी है उस प्रभु का ही है और मैं प्रभु का दास हूँ रामकृष्ण दासता वे स्वामी कहते थे कि ये जो दास्य भाव है कि हम भगवान के दास हैं हम भगवान के सर्वंट हैं और उनकी सेवा करना है ये जगत ये संसार भगवान का है इसलिए हमें यहाँ पे भगवान के लिए कर्म करना है अपने लिए कर्म नहीं करना जब हम जानते हैं कि हमारे बच्चे भी भगवान के है बीबी भगवान के सब कुछ भगवान का है क्योंकि उन्होंने ही सबका निर्माण किया है ये साधारण जीव निर्माण नहीं कर सकता ये क्रिएशन नहीं कर सकता तो ये भगवान ही सब कुछ करते है लेकिन होता क्या है कि हम को भगवान को ही भूल जाते हैं जिन्होंने ये सृष्टि निर्माण की उसको ही भूल जाते हैं। ठाकुर जी कहते थे कि एक तरफ है बगीचा और दूसरे तरफ है गार्डनर तो ये जो गार्डनर है उसको हम भूल जाते हैं खाली बगीचा को ही देखते हैं और उसकी वजह से हमारे जीवन का ध्येय को हम नहीं पा सकते तो यहाँ भगवान कहते हैं कि ये एक मार्ग है कि तुम्हें अगर साधना तुम नहीं कर सकते हो कि भगवान को ही अपने जीवन का ध्येय बनाओ और मत कर्म भगवान के ही कर्म करो जो कुछ भी तुम कर रहे हो इसके पीछे ऐसा भाव होना चाहिए हर एक कर्म अगर घर भी साफ करते हैं तो भगवान का मंदिर ही हम साफ कर कर रहे हैं। अगर खाना पकाते हैं तो ये खाना भगवान को ही खिलाने के लिए हम कर रहे हैं क्योंकि हमारे बच्चे में पति में सब में भगवान ही है भगवान जोड़ के कुछ है नहीं अगर इस भाव से हम अपना कर्म करते है तो भगवान को ढूंढने के लिए हमें कहीं भी जाना नहीं पड़ेगा वो तो पास है अंदर है बाहर है सभी जगह है ब्रदर लॉरेंस का जीवन है क्रिश्चियन मिशनरी में हम देखते हैं कि वैसा ही काम उन्होंने किया कि सब समय सोचते थे कि भगवान खड़े होकर हमारा काम देख रहे हैं काम करने के पहले भी प्रणाम करेगा होने के बाद में फिर भगवान को अच्छा हुआ तो समर्पण करेगा बुरा हुआ तो बोलेगा भगवान गलती हो गई माफ करना तो ये कॉन्स्टेंट प्रेजेंस ऑफ गॉड ये जो प्रेजेंस ऑफ गॉड सब समय फील करना है कि भगवान है वो देख रहे है और उनका ही कार्य कर रहा हूं इस भावना से कार्य करने से हमारे अंदर अहंकार का भाव कभी नहीं आएगा मैंने इतना बड़ा किया इतना छोटा किया ये भाव नहीं आएगा और किसी भी कार्य के प्रति आसक्ति नहीं होगी और उसमें हमें यश मिले या अपयश मिले उससे हम विचलित नहीं होंगे क्योंकि जैसी भगवान की इच्छा आखिर में वैस्थाई होगा हमें तो सिर्फ कर्म करना है कर्मण्यवाधिकार माँ फलेशु कदाचना हमें तो खाली अभ्यास करना है परीक्षा देनी है क्या होगा इसका भगवान ठीक करेंगे वो तो फल का तो हमारे लिए कोई अधिकार नहीं है कार्य करना है कभी कभी कार्य करने में से ही हमें यश ही मिलेगा ऐसा कुछ नहीं है कभी अपय भी आ सकता है लेकिन वो दोनों को तभी हम सहय कर सकते हैं कि जब हम भगवान के लिए कार्य करते हैं और सोचते हैं कि भगवान की इच्छा से ये हुआ है अच्छा हुआ जो बुरा हुआ भगवान की इच्छा से हुआ और शायद इसमें से ही हमें जाना पड़ेगा इसमें ही हमारा भला होगा इसलिए कभी कभी हमें उससे दुख से भी सीखना पड़ता है सब समय कार्य करने में हमारे जीवन सुख ही आएगा ऐसा कुछ नहीं सुख और दुख दोनों आएंगे लेकिन भगवान को पकड़ के रहने से हम सब कुछ डाइजेस्ट कर सकेंगे ये तो एक मार्ग है कि भगवान के लिए हमें कार्य करना है और दूसरा मार्ग जो ठाकुर जी ने कहा है शिव ज्ञान से जीव सेवा यहाँ पर भी कहते हैं कि किस प्रकार से करना चित्त शुद्धि के लिए तो ये सर्वभूत हितेयरथा सही सहयेंद्रिय और एक वहां पे थर्ड श्लोक है ट्वेल्थ चैप्टर में है कि इंद्रिय का कंट्रोल करके सभी के अंदर समभाव रख के और सर्वभूत के सेवा में लगने रहने से ज्ञाननिष्ठा होती है ज्ञाननिष्ठा का मार्ग थोड़ा कठिन है क्योंकि हम तो चाहते कि भगवान को ही सब में देखे गीता जी उपनिषद में भगवान ने कहा है ईशावा शम सर्वम यत्किन जगत ये सारा विषय तो भगवान से पूरा ढका हुआ है ढका हुआ है लेकिन हम देख नहीं पाते हमें खाली यहाँ पर नाम रूपे देखते हैं, लेकिन उपनिषद कहता है कि सभी भगवान ही है इसलिए भगवान को देखकर तुम कर्म करो सबके अंदर वही प्रभु है नहीं देख पाते क्योंकि अज्ञानवश हम वो नहीं देख पाते लेकिन उसके लिए हमें कुरवन एवं यह कर जिजी विषेत शतम समान उपनिषद कहता है कि तुम एक सौ एक सौ साल तक यहाँ आराम से जियो कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन जब तक तुम जिंदा हो जब तक तुम्हारे जीवन में लाइफ है तब तक तुम्हें कर्म ही करना पड़ेगा कुरवन एवं यह कर्म कर्म ही एक मार्ग मार्ग है तुम कर्म को छोड़ नहीं जा सकते क्योंकि क्यूँकी दूसरा कोई उपाय नहीं है कर्म के माध्यम से ही जाना है सिर्फ ये जान लेना की ईशा सर्वम यत्किन जगत्यान जगत या जो कुछ भी जगत में हम देखते है जो नाम रूप देखते है वो खाली दिखता है लेकिन वो वास्तविक नहीं है जैसे कि हम देखते कि सिनेमा में हम तो स्क्रीन देखते नहीं है खाली उसके ऊपर जो चित्र आते हैं, वो चित्र देखते हैं, लेकिन हमें पता है कि हर चित्र के पीछे स्क्रीन है अगर वो स्क्रीन होती नहीं तो हम चित्र नहीं देख सकते तो हर एक पिक्चर में उसके पीछे जो स्क्रीन है वही सत्य है वो तो नाम रूप आते है और जाते है उस प्रकार हम देखते कि इस संसार में इतने सारे नाम रूप है लेकिन उसके पीछे कोई एक सत्ता है जो कभी ना बदलने वाली है क्योंकि बाकी सब बदलता है बाकी सब अनित्य है ठाकुर जी कहते थे कि ये संसार तो अनित्य है माने नाम रूप अनित्य है लेकिन उसके अंदर हमारे मन को हमें इतना सूक्ष्म बनाना पड़ेगा कि हम नाम रूप को छोड़कर उसके अंदर जा सके जैसे कि हम देखते कि एक्सरे तो एक्सरे जब हम लेते हैं तो वो छवि आती है वो फोटो आता है हमारे शरीर का नहीं आता हमारे हड्डियों का फोटो आता है क्योंकि उनमें उस प्रकार के रे है कि वो खाली पेनीटेट करके अंदर घुस जाती है वैसे हमारा माइंड भी हमें ऐसे पेनीटेट करना है कि सबके अंदर हम नाम रूप छोड़ जो भी सत्ता है वो सत्ता को हम देखे वो चैतन्य उसके पीछे है हमें बता है हमारे अंदर भी है उसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते तो सबके अंदर जैसे की हमारे अंदर है वैसे ही वही भगवान वही परमात्मा सबके अंदर है अगर यह भाव हमारा हो जाता हमारा विशाल भाव अगर हो जाता तो हम किसी का द्वेष नहीं करेंगे किसी का राग नहीं करेंगे हमारे मन में जितने भी विकृतियां है जो काम क्रोध है वो अपने आप चले जाएंगे, क्योंकि हमें भगवान छोड़कर कुछ दिखेगा ही नहीं हम देखते हैं कि ठाकुर जी सबको प्रणाम करते थे और फिर कहते थे की मैं क्या करूँ तो मैं देखता हूँ ये तो जैसे की पीलो है ना पीलो कवर ये तो पीलो कवर ऊपर से देख रहा हूँ लेकिन अंदर में पूरे सबके अंदर में कॉटन है कपास है तो अंदर में एक ही माल है खाली बाहर से अलग अलग कलर के हम कवर देखते हैं, अलग अलग नाम देखते हैं, अलग अलग रूप देखते हैं, लेकिन सभी नाम रूप के रूप के पीछे वही है यही उपनिषद में बार बार वो कहता है तत्व तुम वही हो तो तुम उससे अलग नहीं हो तुम भगवान से अलग नहीं हो तुम ब्रह्म से अलग नहीं हो खाली तुम नाम रूप को तुमने नित्य मान लिया सत्य मान लिया और इसे को तुम पकड़ के रखे हो इसलिए तुम्हारी देह बुद्धि की वजह से तुम नहीं जानते हो कि तुम ही सबके अंदर हो तुमको छोड़कर इस दुनिया में कुछ है ही नहीं है जो अहम है वो अहम ही सबके अंदर है लेकिन एक शरीर के साथ आसक्त होने से हम बंधन में पड़ गए तो ये आसक्ति हमें तोड़नी है हमारा दृष्टिकोण विशाल करना है इसलिए स्वामी जी ने हमारे सामने एक प्रैक्टिकल वेदांत का एस्पेक्ट रखा है कि शिव ज्ञान से जीवन सेवा ठाकुर जी ने कहा है कि अरे दया करने वाला तू कौन होता है भगवान एकमात्र दया कर सकते हैं लेकिन तू तो शिव ज्ञान से जीवन सेवा कर सकता है क्योंकि ये जो तत्व है ये वेदांत का तत्व है और आज तक उसका किसी ने भी प्रैक्टिस में नहीं लाया था स्वामी जी ने कहा था की मैंने जो मेरे गुरु ऐसी आज सुना है अगर मुझे कुछ आयु मिले तो सारा दुनिया में इसका प्रचार प्रसार करूंगा तो यही ध्यान मार्ग का आधार लेकर कर्म करना यही स्वामी जी ने पहले तो सन्यासी होते थे लेकिन वो कर्म नहीं करते थे वो कहते थे कि अपना ध्यान अध्ययन करके मुक्ति प्राप्त करना कितने सारे सन्यासी थे लेकिन स्वामी जी ने सोचा कि नहीं वो तो स्वार्थ बुद्धि हो गई। सिर्फ मुझे मेरी ही मुक्ति चाहिए मैं ही मुक्त होगा मुझे ही आनंद चाहिए ये तो स्वार्थबुद्धि हो गई इसलिए स्वामी जी ने हमारे सामने जो आदर्श रखा है आत्मनोमोक्षार्थम जगत हितायच अपने मोक्ष के लिए तो हमें करना है लेकिन उसके साथ साथ जगत का हित भी करना है जगत में जिस लोगों को कुछ कठिनाइया है संकट है कष्ट है उनके दुख कष्ट भी दूर करना है इसलिए स्वामीजी जी ने रामकृष्ण मठौर मिशन की स्थापना की चार प्रकार के कार्य हम देखते हैं अन्नदान प्राणदान विद्यादान अध्यात्म दान तो इस मिशन के माध्यम से ये सब दान का कार्य हो रहा है और भगवान गीता में कहते हैं कि ये तो हमें करना ही पड़ेगा यज्ञ दान तपक कर्म न त्यज तर ये किसका त्याग करने का नहीं है यज्ञ दान तपक कर्म पावन आनी ये जो कर्म है मनुष्य को पावन करती है मनुष्य को पवित्र करती है इसलिए हमारे वेदों में भी पहले कर्मकांड ही कहा गया है पहले कर्मकांड है फिर उपासना कांड है फिर आखिर में हम देखते हैं कि ध्यान कांड है शुरू में हम ध्यान के अधिकारी नहीं हो सकते हम तो चाहते की ध्यान प्राप्त करे हम ब्रह्म को जान ले भगवान को जान ले लेकिन उसके लिए ले एकदम से हम नहीं कर सकते स्टेप बाय स्टेप हमें जाना पड़ेगा और वेदों ने पहली स्टेप दी है कि कर्मकांड हमें कर्म का आधार लेना पड़ेगा कर्म माने सेक्रीफाइस सैक्रीफाइस माने दान तो कुछ भी चाहिए तो, तो उसके लिए पहले दान करना पड़ेगा कुछ भी यज्ञ करना चाहते हैं तो हम देखते हैं कि उसमें दान करना पड़ता है ब्राह्मण को दान देना पड़ता है गोदान करना पड़ता है तो ये दान की भावना ये त्याग की भावना ये सेक्रीफाइस की भावना हमारे अंदर तभी आएगी कि जब हमारे जीवन में एक आदर्श रहेगा हमारा उच्च ध्येय रहेगा और उस पाने के लिए हम ये दो मार्ग हमारे सामने रखे हैं। अगर भक्त है तो भगवान का आश्रय लेकर भगवान को ही अपने जीवन का ध्यय मानकर भगवान का ही कार्य समझकर, कर वो अगर उस प्रकार से काम करे भगवान की पूजा समझकर काम करे मन लगा के काम करे तो उस काम जो है उसमें गलती न होने दे क्योंकि भगवान को ऑफर करना है जो भी चीज हम भगवान को ऑफर करते वो सब समय हम चाहते है कि अच्छी से अच्छी चीज हम भगवान को दे इसलिए भगवान को समर्पण करना है यद करोशि यदश नासी यज्जुहोशी यदादत् तपस्सी कौन ते तत्कुरुष वदर्पणम भगवान कहते हैं कि तुम जो भी करते हो कर्म करते हो यज्ञ करते हो साधना करते हो भोजन करते हो ये सभी के सभी मुझे समर्पण करो तो भगवान को समर्पण करने के लिए हमें अच्छे कर्म करने चाहिए क्योंकि भगवान को संतुष्ट करने के लिए कर रहे हमारा बॉस कोई दूसरा नहीं है हमारा एकमात्र बॉस है कि भगवान ही है उनको प्रसन्नाता के लिए हम जो कुछ भी कर रहे वो कर रहे ऐसा भाव रख के कर्म करने से हमारा काम भी अच्छा होगा गलती भी नहीं होगी मन भीग्र होगा मन पवित्र होगा और हम भगवान की तरफ अग्रेसर होंगे और दूसरा मार्ग क्यों ज्ञान का मार्ग है तो ज्ञान मार्ग सभी के अंदर वही परमात्मा को देखना सब जीव जंतु में इसलिए भूत यज्ञ नृय यज्ञ पशु यज्ञ ऋषि यज्ञ देवयज्ञ ये सब हमारे वेदों में कहा गया है कि की ये सबकी सेवा करना है मनुष्य की सेवा करनी है भगवान की सेवा करना है ऋषियों की सेवा करना है उन्होंने जो हमारे लिए साधु संतों ने जो दिया है उनका प्रचार प्रसार करना है और उनका रक्षण भी करना है इसलिए तो गृहस्थों को से सबसे श्रेष्ठ माना जाता है क्योंकि गृहस्थ के ऊपर ही ये तीन आश्रम डिपेंड होते हैं ब्रह्मचारी काम नहीं करता विद्यार्थी कमाई नहीं करता लेकिन उसके गृहस्थ के लिए उसको खर्चा करना पड़ता है और गृहस्थ को जो वृद्ध है जो काम नहीं करते निवृत्त हो गई वाहन उनके लिए भी कमाना पड़ता है और जो सन्यासी है जो आश्रम है जो मठ है जो कि कुछ पैसा नहीं कमाते उनके लिए भी मदद करनी है उनको भी दान धर्म करना है क्योंकि ये सब एक्टिविटी चल रही है जो गृहस्थों के पैसे से तो चल रही है तो इसलिए गृहस्थ को थोड़ा विशाल दृष्टिकोण रखना चाहिए और इस माध्यम से अगर वो अपना जीवन जीता है भक्ति मार्ग का आश्रय लेकर ज्ञान मार्ग का आश्रय लेकर अगर जो कर्म कहता है करता है तो अवश्य इस मार्ग से ही उसे अपने जीवन का प्राप्त होता है उसे कर्म छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती कर्म तो करना ही पड़ेगा हमने देखा है कि एक क्षण भी हम कर्म के बिना नहीं रह सकते लेकिन उस कर्म का हमारा दृष्टिकोण जो है वो बदल जाना चाहिए खाली कर्म कर्म नहीं रहना चाहिए कर्म योग हो जाना चाहिए इसलिए कर्म को सेवा में परिणत करना है अब करते बुद्धि से कर्म करके और उस सेवा को हमें भगवान की पूजा में कन्वर्ट करना है वर्क सर्विस इनटू वर्शिप अगर इस भावना से हम कर्म करते सेवा करते है तो यही हमारे लिए बहुत आसान रास्ता है और यही एकमय रास्ता है क्योंकि इसके बिना हम रह सकते कर्म करने ही पड़ेंगे अगर ठीक ठीक से हम समझ लेते हैं और ठीक ठीक से अपने कर्म करते हैं तो अवश्य हमारे जीवन में हम इसी जन्म में हमारे ध्यान तक पहुंच सकते हैं खाली अपना दृष्टिकोण बदलना है बाकी हमें छोड़ना कुछ नहीं है वही करना है खाली दृष्टि बदलना उससे ही हमारा काम हो जाएगा भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वही हमें ऐसी सोच दे ऐसी बुद्धि दे कि ताकि हम ठीक ठीक भगवान का कर्म समझकर सब कार्य इस संसार में करते रहे और भगवान की कृपा पाकर उनसे भक्ति पाकर हम हमारे जीवन के जो अंतिम ध्येय आए उसको प्राप्त कर सकें धन्यवाद